गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन आभ्यंतर परिवर्तन से ही शांति तो गीता का अभिप्राय यह है कि बाहरी कारणों में बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन मात्र करने से मनुष्य को शांति नहीं मिला करती परिवर्तन तो हमें भीतर में आभ्यंतर में करना पड़ेगा मनुष्य को अपने मन में परिवर्तन लाना होगा उसे अपनी दृष्टि बदलनी होगी तभी वह शांति का अधिकारी हो सकता है स्थान या परिस्थितियों में परिवर्तन करने मात्र से हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं हो जाते किसी निभृत गिरी गुफा में जाकर बैठ जाने मात्र से हमारे मन के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते हम जहां भी जाएंगे हमारा मन भी हमारे सांस जाएगा बाहर के संसार का त्याग भले ही हम कर दें पर भीतर का संसार तो हमारे अंदर सदा सर्बदा बना ही हुआ है इसीलिए हम जंगल में जाकर अपना एक नया संसार खड़ा कर लेते हैं जंगल में जाना कोई बुरी बात नहीं वहाँ जाकर तपस्या और साधना करना गलत बात नहीं पर प्रश्न यह है कि क्या हम जंगल जाने के अधिकारी हैं क्या हम जंगल जाकर साधना में समय बिता सकेंगे हम वन में कहीं एक नया संसार तो निर्मित न कर लेंगे श्री कृष्ण ने जंगल जाने की बात को बुरा नहीं कहा अर्जुन ने कुलनाश से होने वाले जो दोष गिनाए उनको श्री कृष्ण ने नहीं काटा इसका तात्पर्य यह है कि सिद्धांत के दृष्टि से अर्जुन कोई गलत बात नहीं कह रहा था पर उस सिद्धांत का जैसा व्यवहार जीवन में होना चाहिए अर्जुन उसमें भूल कर रहा है सिद्धांत तो अच्छे ही होते हैं बुराई उनके कार्यान्वयन की भूल से पैदा होती है बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इस भूल को पहचान लेता है अर्जुन अपने इस भूल को पहचान ले इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं प्रज्ञावादांश भाषा से, से तू पंडितों के समान वचन कहता है मतलब तू व्यवहार में पंडित के से आचरण तो नहीं करता केवल शब्दों में पंडित बन रहा है हम सबकी समस्या भी यही है हम अपने को पंडित तो दर्शाते हैं पर जब अपने मन के दर्पण में अपनी तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पांडित्य की बू तक नहीं दिखती यही हमारी अशांति का कारण है जब तक हम अपने इस दोष को पकड़ नहीं लेंगे तब तक कोई वनस्थली हमें शांति न दे सकेगी कोई गुफा हमारी मानसिक हलचल को शांत न कर सकेगी कोई तीर्थ हमारे विक्षोभ को धो न सकेगा श्री रामकृष्ण देव इसी को मन और मुख का भेद कहते हैं वे बारम्बार कहा करते थे कलयुग की सबसे बड़ी साधना है मन और मुख को एक करना आधुनिक समाज मन और मुख के भेद से आक्रंत है मन और मुख का यह विभेद ही मानसिक द्वंद्वों की सृष्टि करता है अर्जुन इसी मानव का प्रतिनिधित्व कर रहा है तभी तो श्री कृष्ण उसकी बातों को प्रज्ञावाद की संज्ञा देते हैं वे अर्जुन को उसकी भूल पकड़ा देना चाहते हैं भूल को दूर करने का एकमात्र उपाय है पहले उसे पकड़ लेना जो सचमुच नींद में है उसे जगाना आसान है पर जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे जगाना कठिन है अधिकांशतः हम सोने का ढोंग करते हैं इसलिए हमारे लिए जगना मुश्किल हो जाता है हमें अपने चरित्र के इस दोष को निकालना है